देखो मित्रों वो कौन है शायद वे एक विदेशी है और हिंदी का विद्यार्थी है लंबा है गोरा है लेकिन उसकी हिंदी काफी अच्छी है नमस्ते भाई आपका नाम क्या है मेरा नाम मैक्सिम है आप कहां से आए हैं रूस से आया हूं, मॉस्को से जी नहीं सेंट पीटर्सबर्ग से क्या आपका देश बड़ा है जी बहुत बड़ा है वह विश्व का सबसे बड़ा देश है सच बिल्कुल रूस की चौड़ाई दस हजार किलोमीटर है ये लो मेरे मोबाइल में रूस का नक्शा है देखो भाइयों बहन जी आप भी देखिए अरे बाप रे सचमुच बड़ा है मेरे दोस्तों को भी अपने देश का नक्शा दिखाओ यहाँ कितने ऊंचे पहाड़ कितने घने जंगल और कितनी लंबी नदियां हैं यह कौन सी नदी है ये वोलगा है वोल्गा की लंबाई तीन हजार पांच सौ किलोमीटर है भारत में गंगा माँ है तो रूस में वोल्गा अम्मी कितनी अच्छी बात है तो आपका शहर भी वोल्गा के किनारे पर स्थित है जी नहीं मेरा शहर नेवा नदी के किनारे पर स्थित है वो रूस के उत्तर पश्चिम में है समझी क्या रूस में कोई रेगिस्तान है रेगिस्तान का मतलब क्या है रेगिस्तान का मतलब मरुभूमि है वहाँ रेत ही रेत है बहुत गर्म जगह है नहीं रेगिस्तान तो नहीं है लेकिन टंडरा है वहाँ बर्फ ही बर्फ है बड़ी सर्दी है उफ, सर्दी हम हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं। कोई बात नहीं गर्मी तक इंतजार कीजिए गर्मी में रूस आइए। जून में मेरा शहर बड़ा सुंदर लगता है पता है मेरा भाई विजय अब रूस में है वह रूसी भाषा का विद्यार्थी है अच्छा तो किसी दिन मुझे अपने भाई से भी मिलवाइएगा